शिवपुराण रुद्रसिता उस समय मेना सोने की थाली में रखे हुए बहुत से सुंदर रत्न ले उन्हें प्रसन्नता पूर्वक देने के लिए गई उनका वह ऐश्वर्य देखकर भगवान शंकर मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए परंतु उन्होंने उन रत्नों को स्वीकार नहीं किया वे भिक्षा में उनकी पुत्री शिवा को ही मांगने लगे और पुनः कौतुकवश सुंदर नृत्य एवं गान करने को उज्जत हुए मेना उस भिक्षुक नट की बात सुनकर अत्यंत कुपित हो उठी और उसे डांटने फटकारने लगी उनके मन में उसे बाहर निकाल देने की इच्छा हुई इसी बीच में गिरिराज हु कर लौट आए उन्होंने अपने सामने उस नराकार भिक्षुक को आंगन में खड़ा देखा मेना के मुख से सारी बातें सुनकर उनको भी बड़ा क्रोध हुआ उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इस नट को बाहर निकाल दो उन्हें श्रेष्ठ वे नटराज विशाल का अग्नि की भांति अपने उत्तम तेज से प्रज्वलित हो रहे थे उन्हें छूना भी कठिन था इसलिए कोई भी उन्हें बाहर न निकाल सका फिर तो नाना प्रकार की लीलाओं में विशारद उन भिक्षु शिरोमणि ने शैलराज को अपना अनंत प्रभाव दिखाना आरंभ किया हिमवान ने देखा भिक्षु ने वहाँ तत्काल ही भगवान विष्णु का रूप धारण कर लिया है उनके मस्तक पर किरीट कानों में कुंडल और शरीर पर पीतांबर वस्त्र शोभा पाते हैं उनके चार भुजाएं हैं हिमवाल ने पूजा के समय गदाधारी श्रीहरि को जो जो पुष्प आदि चढ़ाए थे वे सब उन्होंने भिक्षुक के शरीर और मस्तक पर देखे तत्पश्चात गिरिराज ने उन भिक्षु शिरोमणि को जगत स्रष्टा चतुर्मुख ब्रह्मा के रूप में देखा उनके शरीर का वर्ण लाल था और वे वैदिक सुख का पाठ कर रहे थे तदनंतर शैलराज ने उन कौतुकारी नटराज को एक क्षण में जगत के नेत्र रूप सूर्य के आकार में देखा था इसके बाद वे महान अद्भुत रुद्र के रूप में दिखाई दिए उनके साथ देवी पार्वती भी थी वे उत्तम तेज से संपन्न रमणीय रुद्र धीरे धीरे हंस रहे थे फिर वे केवल तेजोमय रूप से दृष्टिगोचर हुए उनका वह स्वरूप निराकार निरंजन उपाधिशून्य निरीह एवं अत्यंत अद्भुत था इस प्रकार हिमवाल ने उनके बहुत से रूप देखे इससे उन्हें बड़ा विस्मय हुआ और वे तुरंत ही परमानंद में निमग्न हो गए तदनंतर सुंदर लीला करने वाले उन भिक्षु शिरोमणि ने हिमवान और मेना से दुर्गा को ही भिक्षा के रूप में मांगा दूसरी कोई वस्तु ग्रहण नहीं की परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण शैलराज ने उनकी उस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया फिर भिक्षु ने कोई वस्तु नहीं दी और वे वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए तब मीना और शैलराज को उत्तम ज्ञान हुआ और वे सोचने लगे भगवान शिव हमें अपनी माया से छलकर अपने स्थान को चले गए यह विचार कर उन दोनों की भगवान शिव में पराभक्ति हुई जो महान मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली दिव्य तथा संपूर्ण आनंद प्रदान करने वाली है